श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सोलह तेरह जून अट्ठारह सौ पचासी मास्टर संसार के कुछ ठोकरे खाने पर जिनमें कुछ अवज्ञा है भी वह भी दूर हो जाएंगे श्री रामकृष्ण विमाता है धक्के तो मिलते ही होंगे सब कुछ देर चुप रहे श्री राम कृष्ण मास्टर से पूर्ण के साथ इसे तुम मिला क्यों नहीं देते मास्टर जी हाँ मिला दूंगा द्विज से पानी हाटी जाना श्री राम कृष्ण हाँ इसीलिए मैं सबसे कहा करता हूँ इसे भेज देना उसे भेज देना मास्टर से तुम जाओगे या नहीं श्री राम कृष्ण पानी हाटी के महोत्सव में जाएंगे इसीलिए भक्तों से वहाँ जाने की बात कह रहे हैं मास्टर जी हाँ इच्छा तो है श्री राम कृष्ण बड़ी नाव किराए से ले ली जाएगी वह डावाडोल ना होगी ग्रीस घोष क्या नहीं जाएगा श्री कृष्ण एक दृष्टि से द्विज को देख रहे हैं श्री कृष्ण अच्छा इतने लड़के हैं उनमें यही आता है यह क्यों कहो पहले का कुछ जरूर रहा होगा मास्टर जी हाँ श्री कृष्ण संस्कार गत जन्म में कर्म किया हुआ है अंतिम जन्म में मनुष्य सरल होता है अंतिम जन्म में पागलपन का भाव रहता है परंतु है यह उनकी इच्छा उनके हाँ से संसार के कुछ काम होते हैं और उनकी ना से होनहार भी बंद हो जाता है इसीलिए तो आदमी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए मनुष्य की इच्छा से कुछ नहीं होता उन्हीं की इच्छा से होता जाता है उस दिन मैं कप्तान से कह यहाँ गया कप्तान के यहाँ गया था देखा रास्ते से कुछ लड़के जा रहे थे वे सब एक खास तरह के थे एक लड़के को मैंने देखा उन्नीस या बीस साल की उम्र रही होगी बाल संवारे हुए था सीटी बजाता हुआ चला जा रहा था कोई नगेंद्र छिरोत कहता हुआ जा रहा था देखा कोई तमोगुण में पड़ा हुआ है बांसुरी बजा रहा है उसी के कारण कुछ अहंकार हो गया है द्विज से जिसे ज्ञान हो गया है उसे निंदा की क्या परवाह है उसकी बुद्धि कूटस्थ है लौहार की नहाई जैसी उस पर कितनी ही चोट पड़ चुकी परंतु उसका कहीं कुछ नहीं बिगड़ा मैंने अमुक के बाप को देखा रास्ते से चला जा रहा था मास्टर बड़ा सरल आदमी है श्री रामकृष्ण परंतु आंखें लाल रहती है श्री रामकृष्ण कप्तान के यहाँ गए हुए थे वहीं की बातें कर रहे हैं जो लड़के श्री राम के पास आते हैं कप्तान ने उनकी निंदा की थी हाजरा महासेन ने कप्तान के पास उनकी निंदा की होगी श्री राम कृष्ण कप्तान से बातें हो रही थी मैंने कहा पुरुष और प्रकृति के सिवा और कुछ भी नहीं है नारद ने कहा था हे राम जितने पुरुष देखते हो सब में तुम्हारा अंश है और जितने स्त्रियां देखते हो सब में सीता का अंश है कप्तान को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने कहा आप ही को यथार्थ बोध हुआ है सब पुरुष राम के अंश से हुए अतएव राम हैं और सब स्त्रियां सीता के अंश से हुई अतएव सीता हैं फिर थोड़ी ही देर में वह लड़कों की निंदा करने लगा कहा वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं जो पाते हैं वही खाते हैं वे लोग आपके पास सर्वदा जाते हैं यह अच्छा नहीं इससे आप पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है हाजरा ही एक अच्छा सच्चा आदमी है लड़कों को अपने पास अधिक आने जाने न दिया कीजिए पहले तो मैंने कहा आते हैं मैं क्या कहूँ फिर मैंने उसे खूब सुनाया उसकी लड़की हंसने लगी मैंने कहा जिसमें विषय बुद्धि है उससे ईश्वर बहुत दूर है विषय बुद्धि अगर न रही तो ईश्वर उस आदमी की मुठ्ठी में है बहुत निकट हैं कप्तान ने राखाल की बात पर कहा वह सबके के यहाँ खाता है हाजरा से उसने सुना होगा तब मैंने कहा कोई चाहे लाख जब तब करे यदि उसमें विषय बुद्धि है तो कहीं कुछ ना होगा और शूकर मांस खाने पर भी अगर किसी का मन ईश्वर पर है तो वह मनुष्य धन्य है क्रमशः ईश्वर की प्राप्ति उसे होगी ही हाजरा इतना जब तब करता है परंतु भीतर दलाली करने की फिक्र में रहता है सब कप्तान ने कहा हाँ यह बात तो ठीक है मैंने कहा अभी अभी तो तुमने कहा सब पुरुष राम के अंश हैं अतएव राम है और सब स्त्रियां सीता के अंश से हुई अतएव सीता है इस तरह कहकर अब ऐसी बात कह रहे हो कप्तान ने कहा हाँ ठीक है मगर आप भी तो सबको प्यार नहीं करते मैंने कहा आपो नारायण सभी जल हैं परंतु कोई जल पिया जाता है किसी से बर्तन धोए जाते हैं कोई शौच के काम में आता है यह जो तुम्हारी बीबी और लड़की बैठी हुई देख रहा हूँ यह साक्षात आनंदमय है कप्तान कहने लगा हाँ हाँ यह ठीक है तब मेरे पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा यह कहकर श्री रामकृष्ण हंसने लगे अब श्री रामकृष्ण कप्तान के गुणों की बात कह रहे हैं श्री राम कृष्ण कप्तान में बहुत से गुण हैं रोज नित्य कर्म करता है स्वयं देवता की पूजा करता है नहाते समय कितने ही मंत्र जपा करता है कप्तान एक बहुत बड़ा कर्मी है पूजा जप आरती पाठ ये सब नित्य कर्म हमेशा किया करता है फिर मैं कप्तान को सुनाने लगा मैंने कहा पढ़कर ही तुमने सब मिट्टी में मिलाया अब हर्गिज न पढ़ना